ओ ओ ओ परमपिता परमात्मा का स्मरण अब के उपकारक परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ सज्जनों महर्षि दयानंद के द्वारा अंकलित ग्रंथ आर्याभिविनय में वेद के चुने हुए मंत्र संग्रहित हैं और महर्षि दयानंद ने उनकी व्याख्या भाव को लिखा है आर्यों का श्रेष्ठों का ईश्वर के प्रति क्या भाव होना चाहिए इसकी ओर संकेत करने के लिए उन्होंने आर्यानय इस ग्रंथ को लिखा इस ग्रंथ के प्रथम प्रकाश का दूसरा मंत्र आज विचार के लिए हमारे सामने है यह मंत्र ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है चार वेदों में से प्रथम वेद ऋग्वेद और उसका ये प्रथम मंत्र मंत्र है अग्निमीड़े पुरोहित यज्ञ देवम ऋत्ज होतान धातम वेद ईश्वर की रचना है ईश्वर ने मानव मात्र के कल्याण के लिए जीव मात्र के कल्याण के लिए ऋषियों के हृदय में इसका उपदेश दिया और उन ऋषियों ने वेदों को हम सबके लिए प्रस्तुत किया उसका शिक्षण किया इस मंत्र में एक व्यक्ति कह रहा है अग्निम ईड़े अग्निम अग्नि की ईड़े मैं स्तुति करता हूं अग्नि की मैं स्तुति करता हूं ये कहने वाला कोई जीवात्मा है जीव है कोई मनुष्य है क्योंकि मनुष्य ही इस प्रकार के वाक्य बोल सकता है इस तरह की भावना रख सकता है मैं अग्नि की स्तुति करता करना क्या है स्तुति करनी है स्तुति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा किसी के गुणों का बखान इसकी स्तुति की जा रही है वो भी कोई चेतन है किसी के गुणों को बोलना बताना उसके सामने प्रस्तुत करना ये स्तुति है और ये स्तुति किसी चेतन के लिए की जाती है हमने बोला और सामने वाले ने नहीं सुना सामने वाला यदि नहीं समझ सकता है तो उसके लिए स्तुति करने का कोई प्रयोजन नहीं है हमारे लिए हितकारक कोई व्यक्ति जीवित है जग रहा है तो हम उसकी स्तुति करेंगे और यदि वो गाढ़ निद्रा में है हमारी स्तुति नहीं सुन सकता अथवा शरीर त्याग चुका है मर चुका है उसका शरीर सामने है तो हम स्तुति करेंगे उसका कोई प्रयोजन नहीं स्तुति हम किसी चेतन से कर रहे हैं मैं अग्नि की स्तुति करता हूं कर रहा हूं ये अग्नि कोई जड़ वस्तु है या चेतन है यह प्रश्न उठेगा क्योंकि अग्नि शब्द से हम लोक व्यवहार में उस वस्तु का ग्रहण करते हैं जो प्रकाश और ताप से युक्त है आग का ग्रहण करते हैं इससे हम भोजन पकाते हैं जिससे हम अपने बहुत सारे कार्य करते हैं उसे हम अग्नि बोलते हैं आग बोलते हैं फायर बोलते हैं मंत्र का अंश कह रहा है अग्निम ईडे मैं अग्नि की स्तुति करता हूं कर रहा हूं अब यदि ये अग्नि कोई जड़ पदार्थ हो तो हमारी स्तुति को तो नहीं सुन सकती विचारणीय है कि ये अग्नि कौन है ये यज्ञ की अग्नि है पाकशाला की अग्नि है हमारी गाड़ियों की अग्नि है सूर्य रूप अग्नि है हमारे शरीर में विद्यमान अग्नि है जिससे हमारा शरीर गर्म रहता है भोजन का पाचन होता है जठराग्नि है जंगल की अग्नि है वड़वानल है ये सब अग्नियां भौतिक अग्नियां है जड़ अग्नियां है जड़ को स्तुति नहीं होती जड़ की स्तुति हम उसको प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो उससे एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि चूंकि स्तुति की जा रही है तो यह अग्नि कोई चेतन पदार्थ है कोई चेतन है वो चेतन कौन है इसका वर्णन मंत्र में किया गया बहुत से विशेषण दिए गए वो विशेषण किसमें अधिक घटते हैं वो कोई चेतन पदार्थ है तो कहा अग्निम ईडे मैं अग्नि की स्तुति करता हूं शब्द के अनेक अर्थ होते हैं अग्नि शब्द ही स्वयं बताता है उसकी विशेषता को जिसको हम अग्नि कहना चाह रहे हैं तो अग्नि वो जो अग्रणी होता है आगे पढ़ के होता है आगे चलता है नेतृत्व करता है गुणों को बढ़ाता है औरों की अपेक्षा बढ़ा चढ़ा होता है वो अग्नि होता है वो तो कोई चेतन ही होगा तो उसकी मैं स्तुति करता हूं जो इतना बढ़ा चढ़ा है नेतृत्व देता है और आगे है अग्रणी है लेकिन वो अग्रणी कौन सा जिसकी मैं स्तुति कर रहा हूं वेद का पहला मंत्र ऋग्वेद का पहला मंत्र कुछ करने के लिए कुछ क्रिया का कथन कर रहा है उपदेश परमात्मा की तरफ से है लेकिन बोल ये कोई जीवात्मा रहा है उसकी भाषा में बोल रहे हैं परमात्मा हमें ये सिखा रहा है इस मंत्र के माध्यम से कि हमें अग्नि की स्तुति करनी चाहिए और इस बात को महर्षि ने यहां पर भावार्थ में व्याख्यान में लिखा भी है महर्षि लिखते हैं हे मनुष्यों तुम लोग इस प्रकार से मेरी स्तुति प्रार्थना और उपासना दि करो ये ईश्वर की तरफ से आदेश दिया जा रहा है हे मनुष्यों तुम मेरी यानी परमात्मा की ईश्वर की इस प्रकार से स्तुति प्रार्थना और उपासना करो स्तुति शब्द को और महर्षि ने खोल दिया स्तुति के साथ प्रार्थना और उपासना भी जोड़ दिए तो अग्निम ईडे मैं अग्नि की स्तुति करता हूं यानी प्रार्थना और उपासना भी साथ में जोड़ा है। कैसे करूं जैसे पिता व गुरु अपने पुत्र व शिष्य को शिक्षा करता है कि तुम पिता व गुरु के विषय में इस प्रकार से स्तुति आदि का वर्तन करना ऐसी इसके पहले लिखते हैं सब मनुष्यों के प्रति परमात्मा का यह उपदेश है ये मंत्र सब मनुष्यों के प्रति परमात्मा का उपदेश है ये पहला उपदेश है परमात्मा ये उपदेश कैसे कर रहा है अगले तो जैसे माता पिता और गुरुजन अपने पुत्रों और शिष्यों को यह उपदेश करते हैं कि तुम मेरी स्तुति मेरा सम्मान इस प्रकार से किया करो समाज में ऐसे माता पिता को गुरुजनों को अनेक बार संकोच होता है कि मैं अपने पुत्रों से शिष्यों से ये कैसे कहूं कि तुम मेरी इस प्रकार से स्तुति किया करो मेरे को इस प्रकार से आदर किया करो मुझसे इस प्रकार प्रार्थना किया करो क्योंकि इसके साथ में हम एक भय और आशंका को जोड़ लेते हैं कि यदि मैं ऐसा कहूंगा या कहूंगी तो ये सोचेंगे कि मैं अपनी प्रशंसा करवाना चाहता हूं मैं लोकेश से युक्त हूं मैं अपना मान सम्मान चाहता हूं मैं इनसे अपने को बड़ा सिद्ध करना चाहता हूं इत्यादि आशंका मन में आ जाती है लेकिन जो माता पिता और गुरुजन इस उपदेश को बच्चों के लिए हितकारी समझते हैं, उनको उपदेश दे भी देते हैं कि आपको इस प्रकार से अभिवादन करना चाहिए सम्मान करना चाहिए स्तुति करनी चाहिए तो मैं ऐसे लिखते हैं जैसे माता पिता और गुरुजन अपने पुत्रों पुत्रियों और शिष्यों को स्तुति आदि के लिए उपदेश करते हैं इसी प्रकार से परमात्मा भी हमें उपदेश कर रहा है मंत्र की भाषा सीधे सीधे उपदेशात्मक नहीं है कि मैं परमात्मा मैं ईश्वर तुम मनुष्यों को यह उपदेश देता हूं कि तुम मेरी स्तुति करो ये भाषा नहीं है यहां पर यहां जीव की तरफ से ये भाषा की जा रही है अग्निम ईडे मैं अग्नि की स्तुति करता हूं ये परमात्मा किसी आत्मा के मुख से बुलवा रहा है और इसका तात्पर्य कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए स्तुति करनी चाहिए अग्नि की स्तुति करनी चाहिए परमात्मा प्रशंसा का भूखा है इसलिए वो स्तुति करवा रहा है इत्यादि बहुत से आक्षेप लोग करते हैं क्योंकि तो वेद मंत्रों में ये बात बहुत कही गई है बहुत वेद मंत्राए जिसमें परमात्मा की स्तुति की गई है बहुत स्तुतियां हैं और इस प्रथम मंत्र में भी स्तुति का ही मुख्य उद्देश्य कथन किया गया है यद्यपि स्तुति से हम प्रार्थना और उपासना का भी ग्रहण कर लेंगे कर सकते हैं व्यापक है लेकिन शब्द यहां पर स्तुति है अर्थात स्तुति करना इतना महत्वपूर्ण कर्म है कि वेद में प्रथम उपदेश स्तुति के लिए दिया गया है और किसकी स्तुति करें अग्नि की स्तुति करें जो अग्रणी है कोई भी अग्रणी हो उसकी स्तुति करनी चाहिए यह भी हमें यहां उपदेश मिल रहा है क्यों करनी चाहिए यदि यहां अग्नि का अर्थ हम परमात्मा ग्रहण करते हैं जो कि इस मंत्र का वास्तविक अर्थ है वो अग्नि परमात्मा उसे अपनी प्रशंसा से कोई लेना देना नहीं है हमारी प्रशंसा से हमारी स्तुति से उसको कोई नया सुख नहीं आने वाला है उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है उसमें एक बात यह भी आती है कि हम परमात्मा की स्तुति इसलिए करते हैं कि परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम बढ़े लगाव बढ़े जिससे कि हम उसे स्वीकार कर सकें उसकी बातों को मान सकें और अपने जीवन को उन्नत बना सकें तो इसमें हमारे द्वारा जीवात्मा के द्वारा परमात्मा की स्तुति की जाएगी लेकिन जो लाभ होगा वो परमात्मा से निरपेक्ष स्वयं हमारे अंदर हो रहा है क्योंकि तो हमने स्तुति की तो परमात्मा के प्रति लगाव बढ़ा उसके आदेशों को हमने स्वीकारा हमारे मन में उसकी स्वीकार्यता बढ़ी और हमने वैसा आचरण किया और हमारी उन्नति हुई ये हमारे अंदर ही सब कुछ चल रहा है क्या स्तुति से परमात्मा भी कुछ हमें करता है सहयोग करता है ये बात आती है तो आक्षेप का वो स्वरूप फिर सामने आ जाता है कि यदि परमात्मा स्तुति करने से हमारा कुछ हित कर रहा है तो वो चापलूसी पसंद किसी मनुष्य के समान दुष्ट व्यक्ति है अच्छा व्यक्ति नहीं है कि यदि हम उसकी प्रशंसा करें तो वो हमारा हित करेगा और यदि प्रशंसा नहीं करें तो वह हमारा हित भला नहीं करेगा अधिक प्रशंसा करें तो हमारा अधिक हित करेगा कम प्रशंसा करें तो हमारा कम हित करेगा ऐसा यदि वो परमात्मा है तो ये तो किसी चापलूस व्यक्ति के समान हो गया, ये आक्षेप आदि और इस आक्षेप से बचने के लिए बहुत बार केवल यही उत्तर दिया जाता है कि स्तुति करने से हमारे मन में परमात्मा के प्रति प्रीति बढ़ती है और हमारा जीवन उन्नत होता है क्योंकि हम उसकी बातों को स्वीकार करने लगते हैं। करने से परमात्मा हमें कुछ अतिरिक्त नहीं दे देता परमात्मा की प्रशंसा करने से परमात्मा हमें कुछ अतिरिक्त नहीं दे देता और जब अतिरिक्त नहीं देता है तो वह चापलुस जैसा नहीं हुआ जो चापलूसी पसंद है उस व्यक्ति जैसा वो हीन व्यक्ति नहीं हुआ इस तरह हम उस दोष को कई बार हटाते हैं महर्षि के शब्द यहां ध्यान देने योग्य हैं, जो कि उन्होंने अंत में लिखे महर्षि लिखते हैं हे सर्वशक्तिमान परमात्मन इसलिए मैं बारंबार आपकी स्तुति करता हूं स्तुति का प्रयोजन समझाया जा रहा है हे परमात्मा मैं इसलिए आपकी स्तुति करता हूं क्यों स्तुति करता हूं परमात्मा की प्रयोजन क्या है तो हे परमात्मा इसलिए मैं बारंबार आपकी स्तुति करता हूं इसको आप स्वीकार कीजिए अर्थात परमात्मा स्तुति को स्वीकार करता है हम स्तुति कर रहे हैं और परमात्मा को हमारी स्तुति से कोई लेना देना नहीं और बस उस स्तुति से हमारे अंदर ही परिवर्तन आ रहा है और हमें लाभ हो रहा है इस पक्ष से अतिरिक्त आगे बढ़ के महशी कह रहे हैं कि इस स्तुति को आप स्वीकार कीजिए एक प्रार्थना है इसका मतलब है यह प्रार्थना की जा रही है इसी से सिद्ध है कि परमात्मा हमारी स्तुति को स्वीकार करता है यदि परमात्मा स्तुति को स्वीकार नहीं करता हो और फिर हम प्रार्थना कर रहे हैं और ये वाक्य बोला जा रहा है आप मेरी स्तुति को स्वीकार करो और वो स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा वाक्य गलत होता है ऋषि लोग ज्ञानी लोग ऐसा वाक्य नहीं लिखेंगे परमात्मा स्तुति को स्वीकार करता है हे परमात्मा आप हमारी स्तुति को स्वीकार करो इससे सिद्ध ये पीछे का सिद्धांत हमें समझना चाहिए परमात्मा स्तुति को स्वीकार करता है अब परमात्मा की स्तुति स्वीकार करने का मतलब क्या है एक सामान्य अर्थ लेते हैं कि परमात्मा हमारी स्तुति को सुन रहा है जान रहा है ये स्वीकार कर रहा है केवल सुन रहा है जान रहा है इसको भी कोई स्वीकार कह सकता है लेकिन ये स्वीकार करना केवल सुनने जानने तक सीमित नहीं होना चाहिए इससे कुछ अतिरिक्त होना चाहिए क्योंकि महर्षि जो अगली बात लिखते हैं मैं बारंबार आपकी स्तुति करता हूं इसको आप स्वीकार कीजिए एक तो स्तुति की हमने और एक परमात्मा ने स्वीकार किया स्तुति के बाद उसने स्वीकार किया जिससे अब कुछ बात कही जा रही है कुछ परिणाम बताया जा रहा है कुछ लाभ बताया जा रहा है दोनों बातें संबलित हैं। ये जिससे का मतलब केवल हमारी स्तुति से नहीं स्तुति के साथ परमात्मा के द्वारा स्वीकार किया जाना ये भी जुड़ा हुआ है तो इसको आप स्वीकार कीजिए जिससे हम लोग आपके कृपा पात्र होके तदैव आनंद में रहें परमात्मा हमारी स्तुति को स्वीकार कर रहा है इसका मतलब हम परमात्मा के कृपा पात्र बन रहे हैं परमात्मा ने हमें कृपा का पात्र समझाए जिससे हम लोग आपके कृपा पात्र होके हमारी स्तुति परमात्मा का उसे स्वीकार करना और इससे हम परमात्मा के कृपा पात्र हो रहे हैं परमात्मा की जो शक्ति सामर्थ्य है परमात्मा के द्वारा जो हमारा हित किया जा रहा है उसके हम पात्र बन रहे हैं योग्य बन रहे हैं यदि परमात्मा हमारी स्तुति को केवल सुन ले समझ ले इससे हम परमात्मा के कृपा पात्र कैसे बन जाएंगे परमात्मा हमारी पर हमारे पर कृपा कर रहा है कुछ हमारा और विशेष हित करेगा अब यहां फिर हम यदि किसी चापलूस पसंद व्यक्ति की तरह देखें कि जिसकी हम बहुत प्रशंसा करने लगते हैं और वो चापलूसी पसंद हो तो हमारा अधिक हित करने लगता है तो प्रशंसा करने वाला यही समझता है कि मैं इनका कृपा पात्र बन गया प्रशंसा करके वो कृपा पात्र बन जाता है उससे हित चाहता रहता है फिर वो ये आशंका आने लगेगी कि क्या परमात्मा भी ऐसा ही करता है लेकिन लौकिक चापलूसी पसंद व्यक्ति से परमात्मा में एक भिन्नता है कि इस प्रशंसा से परमात्मा का अपना कोई हित या सुख नहीं होता। रहा लौकिक व्यक्ति को तो उस प्रशंसा से सुख मिलता है लोगों के सामने प्रस्तुत करता है देखो इतने लोग मुझे चाहते हैं इतने लोग मेरे साथ में रहते हैं वो अपने आप को बड़ा समझता है अपने दोषों को उपेक्षित कर देता है नजरअंदाज कर देता है और उससे उसको बहुत अच्छा लगता है उसका बढ़प्पन सिद्ध होता है उसका अहंकार सिद्ध होता है पुष्ट होता है इसलिए वो उसको चाहता है उसका चापलूस पसंद व्यक्ति का हित वहां पर जुड़ा हुआ है सुख जुड़ा हुआ है लेकिन वो तो परमात्मा में नहीं है लेकिन फिर भी परमात्मा हमें कृपा पात्र समझने लगता है ये कृपा पात्र समझना विशेष कृपा के लिए सामान्य कृपा परमात्मा की सबके ऊपर है वो विभिन्न साधनों को देता है हमारी व्यवस्था कर रहा है ये कृपा तो अपने आप में बहुत बड़ी है ही लेकिन परमात्मा की स्तुति करने से कुछ विशेष कृपा पात्र हम बन रहे हैं परमात्मा हमें कृपा पात्र समझ रहा है वो कब समझ रहा है जब हम कृपा पात्र हो रहे हैं इसका मतलब है स्तुति करने से हम परमात्मा के कृपा पात्र बनते हैं तो स्तुति करने में ऐसी क्या बात है कि हम परमात्मा के कृपा पात्र बन जाते हैं स्तुति के साथ में ये बात जुड़ी हुई है कि जब जब हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की स्तुति करते हैं प्रशंसा करते हैं, उसने हमारा कुछ हित किया होता है या हित करने वाला होता है तो हम उसके किए हुए को स्मरण कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं जब हम परमात्मा को कहते हैं हे परमात्मा आप सर्व रक्षक हैं आप अग्नि हैं आप अग्रणी हैं इसका मतलब है हम परमात्मा के किए हुए को समझ रहे हैं जान रहे हैं स्मरण में रख रहे हैं इसी को एक शब्द से कहा जाता है हम कृतज्ञ हो रहे हैं कृतज्ञता यही तो है किए हुए को जानना समझना स्वीकार करना सामने वाले ने किसी ने हमारे लिए कुछ उपकार किया और उसे हम स्वीकार कर रहे हैं कि आप बहुत दयालु हैं आप दूसरों का बहुत ध्यान रखते हैं आप दूसरों की सेवा करते हैं आप दूसरों को सहयोग करते हैं आप दूसरों को ज्ञान देते हैं आप दूसरों की रक्षा करते हैं यह हम स्तुति ही तो कर रहे हैं आप रक्षक हैं आप दानदाता हैं आप प्रेम से युक्त हैं यह हम स्तुति कर रहे हैं ये स्तुति सामने वाले के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करना है उसने हमारे लिए जो किया उसे हम स्वीकार कर रहे हैं और उसे अभिव्यक्त कर रहे हैं अध्यात्म के लिए और मानव के लिए कृतज्ञता सबसे बड़ा गुण है दूसरे हमारा उपकार करते ही हैं। उसकी स्वीकृति स्वीकार करना और उसे कहना ये कृतज्ञता वाला गुण है जो कृतज्ञ है परमात्मा का वो विशेष कृपा पात्र बनता है लोक में भी होता है तो परमात्मा की स्तुति की बात कही गई अग्निम ईडे मैं अग्नि की स्तुति करता हूं अग्रिणी की उस परमात्मा की स्तुति करता हूं अर्थात मैं परमात्मा के प्रति कृतज्ञ हूं कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूं और ये वो हमारी विशेष योग्यता है विशेष कर्म है कि सामने वाले ने हमारा जो हित किया है उसको स्वीकार कर लेना उसको प्रकट करना और ये अपने अहंकार को समाप्त करना भी है दूसरे के उपकार को पाके भी यदि व्यक्ति समझे ये तो मैंने किया है दूसरे को के उतने उपकार को भी ना स्वीकार करे और सारा श्रेय स्वयं ले ले ये अहंकारी व्यक्ति होगा जो ये समझता है कि मैं ही सब कुछ कर लेता हूं मैं ही अपने ऊपर निर्भर हूं तो यानी उसको दूसरे की आवश्यकता नहीं है दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है ये भाव उसके मन में है तो ठीक है उसको परमात्मा की यह विशेष कृपा नहीं मिलेगी सहायता नहीं मिलेगी और जो ये स्वीकार कर रहा है कि मैं कृतज्ञ हूं आपके सहयोग से मैं ये कर पा रहा हूं आपने के ये ये गुण है इसका मतलब है वो दूसरे की सहायता की अपेक्षा रखता है और ऐसे में परमात्मा की सहायता मिलेगी जो चाहता है परमात्मा की सहायता उसको परमात्मा की सहायता मिलेगी कोई भी चाहे प्रशंसकों की स्तुति करने वालों की परमात्मा विशेष सहायता करता है उनको उन पर विशेष कृपा करता है ये कोई अन्याय अत्याचार नहीं है पक्षपात नहीं है ये सबके लिए समान है जो भी ऐसा करेगा जो भी कृतज्ञ होगा कृतज्ञ होगा स्तुति करेगा वो विशेष कृपा का पात्र बनेगा और परमात्मा का कृपा पात्र बने इससे हमें और क्या होगा मैषी लिखते हैं तो जिससे हम लोग आपके कृपा पात्र होकर सदैव आनंद में रहे हमारा आनंद हमारा सुख हमारी शांति परमात्मा के सहयोग पर निर्भर है परमात्मा के विशेष सहयोग से हम पूर्ण आनंदित रह सकते हैं पूर्ण शांत रह सकते हैं। इसलिए ये स्तुति की जा रही है तो ये परमात्मा का प्रथम उपदेश है कि हम अग्रणी की स्तुति करें और वो सबसे बड़ा अग्रणी स्वयं परमात्मा है इसलिए परमात्मा कह रहा है तुम मेरी स्तुति करो अर्थात तुम कृतज्ञ बनो इससे तुम मेरे और कृपा के पात्र बनोगे और तुम्हें वो कृपा विशेष मिलेगी और तुम और अधिक आनंदित होगे अंतर का प्रथम अंश है अग्निम ईडे मैं अग्नि की स्तुति करता हूं एक कर्म हमें बताया गया स्तुति भी एक कर्म है और अग्नि की मैं स्तुति करता हूं अब मंत्र के अन्य भाग में आगे कहा गया कि अग्नि कौन है तथा पुरोहितम जिसको हम आगे करते हैं जो हमारा हित करता है हम किसको आगे करते हैं जो हमारा हित करता है उस पर हम विश्वास करते हैं ये वो अग्नि है जो पुरोहित भी है जो जड़ अग्नि है वो एक अंश में पुरोहित होती है हम टॉर्च आदि जलाते हैं बिजली जलाते हैं वाहन के आगे अग्नि रखते हैं वो हमारा पुरोहित है हमें आगे रास्ता दिखाता है लेकिन जो चेतन रास्ता दिखाता है ज्ञान देकर के वो इससे भी अग्नि से श्रेष्ठ है वो अग्रणी अग्नि है और परमात्मा तो इस विषय में सबसे श्रेष्ठ है इसलिए वो ही यहां पर अग्नि है पुरोहितम अर्थ करते हैं जो सर्व सर्वहितोपकारोहित है, है जो सबके जो सब जगत के हित का साधक है वो पुरोहित है तो मैं उस अग्नि को की स्तुति करता हूं जो पुरोहित है सबका हित साधक है अर्थात स्तुति करते हुए हमें ध्यान है कि इसने हमारा भला किया है और हम कृतज्ञता ही प्रकट कर रहे हैं या स्तुति मतलब कृतज्ञता ही बीच में आएगा पीछे यही छुपा हुआ पुरोहितम कैसा है वो अग्नि कैसा है वो पुरोहित यज्ञ देवम जो यज्ञ देव है यज्ञ मतलब परोपकार का कार्य श्रेष्ठ कार्य सबका हितकारक कार्य जो हितकारक कार्य में देव के रूप में है हितकारक कार्यों में जो हमारी सहायता करता है ऐसा वो अग्नि ऐसा वो पुरोहित यज्ञ का जो देव है श्रेष्ठ कार्यों में हमारी सहायता करता है संसार में बहुत से व्यक्ति हैं जो हमारे गलत कार्यों में भी सहायता करते हैं बहुत से व्यक्ति हमारे को पतन की ओर ले जाने के लिए हमें पतित करने के लिए हमारे गलत कार्यो में सहायता भी कर देते हैं किसी परिवार को नष्ट करना हो किसी परिवार के बच्चों को बिगाड़ना हो शत्रु भावना से अहित भावना से तो बच्चों की सहायता करते हुए दिखते हैं चलो तुम्हारी ये सहायता करता हूं उसको कुछ स्थूल बातें भौतिक आकर्षणों की तरफ ले जाएगा उसको जुए की तरफ ले जाएगा वो शराब पीना चाहता है तो हाँ मैं बताता हूं तेरे को कहां शराब की दुकान है कहां सस्ती शराब मिलती है कहा जुआ खेला जाता है कहां जुआ खेलने में लाभ होता है किस तरह जुआ खेलें तो अधिक कमाई होती है ये एक तरह की तो सहायता ही है और हम ऐसे बहुत से व्यक्तियों को अपना हितकारी समझ भी लेते हैं जो हमारी सहायता करते हैं ऐसा हितकारक अग्नि नहीं जिसकी उसकी हमें स्तुति नहीं करनी है ये वो अग्नि है ये वो पुरोहित है जो यज्ञ से देवम यज्ञ का देव है श्रेष्ठ कर्मों में जो हमारी सहायता करता है उसकी हमें स्तुति करनी है उसकी मैं स्तुति करता हूं आगे कहा कौन सा कैसा ये अग्नि है उसका एक विशेषण और क्या ऋतविजम जो ऋतु ऋतु में यजन करता है ऋतुएं अलग अलग होती हैं कभी सर्दी कभी गर्मी कभी वर्षा कभी वसंत अर्थात भिन्न भिन्न परिस्थितियां जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हमारे लिए भिन्न भिन्न प्रकार से उपकार करता है एक तरह का उपकार करके नहीं छोड़ देता वो ये जानता है कि अब भिन्न परिस्थिति आ गई है अब सर्दी आ गई है तो अब ये उपकार करना है अब गर्मी आ गई है तो यह उपकार करना है अर्थात वो जो उपकार कर रहा है वो स्वयं उसके मन में जैसा आ गया है जैसा उसकी इच्छा बनी है कि ये मुझे दूसरे के लिए करना है इतने मात्र से हित नहीं कर रहा है कोई ध्यान रख रहा है कि अब यह परिस्थिति है इसके लिए अब यह हित कर वो जो हमें दे रहा है हित कर रहा है वो केवल अपने सोच से नहीं कर रहा है वो हमारा ध्यान रखते हुए हमारा हित कर रहा है इसके लिए महर्षि ने क्या लिखा ऋतविजम सब ऋतु वसंत आदि के रचक अर्थात जिस समय जैसा सुख चाहिए उस सुख के संपादक की पीड़े स्तुति करता हूं जिस समय जैसा सुख चाहिए किसको सामने वाले को हमारा ध्यान रखते हुए परमात्मा हमारा हित करता है अब ये परिस्थिति है तो ये होना चाहिए परमात्मा भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न फलों को उत्पन्न करता है कोई फल शीतलता देता है कोई फल उष्णता देता है जिस ऋतु में हमें जिस तरह के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है उस तरह के फल उस तरह की सब्जियां उस तरह के अन्न परमात्मा उत्पन्न करता है उस तरह की व्यवस्था करता है हमारे हित को ध्यान में रख करके भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग चीजें जो देता है ऐसा वो ऋत्विक इसी व्यक्ति को प्यास लगी है और हम केवल उसे सूखा चना दान करें तो दान तो है वो सूखा चना भी लेकिन उसको पूरा ध्यान में रख करके नहीं है तो हम मैं उस अग्नि की स्तुति कर रहा हूं जो ऋत्विक है भिन्न भिन्न स्थितियों में हमारे अनुरूप हमें देता है हमारे हित को ही जो दान का लाभ उठा रहा है उसके हित को ध्यान में रख करके जो कार्य कर रहा है ऐसे ऋत्विक की मैं स्तुति करता हूं अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञ देवम ऋत्विजम और कैसा है ये अग्नि अगले पंक्ति में कहा हो तारम जो होता है होता के दो तरह से अर्थ होते हैं देना और लेना जो देने वाला है और लेने वाला भी है कब कोई चीज हमें देनी है और कब कौन सी चीज हमारे से ले लेनी है इसका भी जिसको विवेक है सृष्टि को वो देता है लेकिन सृष्टि को हमारे से ले भी लेता है प्रलय अवस्था में सृष्टि को ले भी लेता है उसका विनाश कर देता है हमें शरीर देता भी है लेकिन शरीर हमारे से ले भी लेता है फिर नया शरीर देता है फिर उस शरीर को हमारे से ले लेता है ऐसा दाता जो ध्यान रखता है कि हमारे लिए कब कौन सी वस्तु कितनी देर दी जानी चाहिए और फिर वापस ले लेगा ईश्वर ने हमें निद्रा दी है बहुत उपकारी चीज दी है ना चाहते हुए भी निद्रा आएगी कब तक हम उससे बचेंगे जबरदस्ती करेंगे तो हानियां उठाएंगे लेकिन निद्रा दी है तो निद्रा ली भी है उसने वो निद्रा को समाप्त भी करवा देता है उसने व्यवस्था ऐसी कर रखी है वो जो देता है उसको ले भी लेता है लेकिन हमारे हित को ध्यान में रखते हुए कब क्या देना है और कब क्या लेना है ये बहुत सारी व्यवस्था तो उसने बना के दे रखी है ऐसा वो अग्नि होता रम जो देता है दाता है और आदाता भी है ले भी लेता है साधनों का गलत उपयोग करेंगे तो भी वो ले लेता है साधनों का उचित उपयोग करते हैं तब भी किसी समय वो हमसे ले लेता है और साधनों का दुरुपयोग करते हैं तो भी वो हमें ले लेता है साधनों को ले लेता है फिर हमें नहीं देता वो लेना और लेना ये दोनों जो करता है विवेकपूर्वक करता है ऐसे उस अग्नि की पीड़े में स्तुति करता हूं और आगे कहा रत्नधातमम तो रत्नों को धारण करने वाले में सर्वश्रेष्ठ है रत्न यानी बहुत अच्छे अच्छे गुण विशेषताएं जैसे ये पृथ्वी रत्न गर्भा है इसमें बहुत से रत्न छुपे हुए हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं जो हमें आकर्षित करते हैं जो हमारे लिए हितकर हैं वो रत्न जो रत्नों को धारण करता है वो परमात्मा हमारे लिए हितकर पदार्थों को जो धारण करता है वो रत्न था और रत्न को धारण करने वालों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है सबसे श्रेष्ठ रत्नों को धारण करता है सबसे अधिक रत्नों को धारण करता है और सबसे अच्छी तरह जो धारण करता है ऐसा जो अग्नि है उस अग्नि की ईडे मैं स्तुति करता हूं अब जो जितने सारे गुण यहां पर दिए गए इन शब्दों के जो अर्थ हैं ये अर्थ जिसमें सबसे अधिक घटते हैं उस अग्नि की मैं स्तुति करता हूं हमारे लिए सबसे अधिक स्तुति करने योग्य वह है और वह परम पिता परमात्मा है ये पहरा परमात्मा का उपदेश है महर्षि ने इसके लिए जो संबोधन दिया सबसे पहले हे वंदे ईश्वराग्ने वंदे मतलब वंदना के योग्य स्तुति के योग्य कौन ईश्वर ऐश्वर्य से युक्त ये भी बहुत सारे ऐश्वर्य इस मंत्र में बताए गए हैं महर्षि कैसा संबोधन बनाते हैं आगे भी बहुत से मंत्रों में ये बात हमें पता लगती है कि जो मंत्र का भाव है उसके अनुरूप बनाते हैं वंदे है ये स्तुति वाली बात आ गई ईडे स्तौमी मैं स्तुति करता हूं किसकी ईश्वर की जो विभिन्न गुणों से युक्त है और वो कौन है अग्ने अग्नि ये संबोधन दिया यहां पर क्योंकि मंत्र में अग्नि शब्द पड़ा है जो अग्रणी है तो हे वंदेश्वर अग्नि परमात्मा को संबोधित किया गया और ये इस मंत्र का भाव है वंदे ईश्वर अग्नि ऐसा अग्नि जो ईश्वर है ऐश्वर्यों से युक्त है और वो वंदे है वंदना के योग्य है ईश्वर का प्रथम उपदेश हमारे लिए स्तुति रूप कर्म के लिए है स्तुति हमें करनी चाहिए और सबसे बड़ी स्तुति हमें उस अग्नि की उस स्वयं परमात्मा की करनी चाहिए और यथा योग्य जितने अग्नि हैं इन इन गुणों से युक्त हैं उनकी भी हमें स्तुति करनी चाहिए लेकिन सर्वोच्च स्तुति उसी परमात्मा की करनी चाहिए और इन सब के पीछे हमारा आनंदित होना छुपा हुआ है इससे हमें परमानंद की प्राप्ति होती है हम सुख को प्राप्त करते हैं क्योंकि स्तुति करने से हम कृपा पात्र बनते हैं जितना हमने अब तक पाया है उससे भी अधिक पाने के हम योग्य बन जाते हैं चाहे लोक में ले ले मनुष्यों गुरुओं औरों से या परमात्मा से हम स्तुति करने से कृपा पात्र बनते हैं यानी और अधिक कृपा पात्र बनते हैं और वो कृपा पात्र इसलिए बनते हैं क्योंकि हम कृतज्ञ हो रहे हैं हम अहंकार में नहीं हैं हम दूसरे के सहयोग को स्वीकार कर रहे हैं विनम्र है कृतज्ञ हैं तो स्वभावत है हमें और अधिक प्राप्ति होगी ये पूरे जीवन का दर्शन भी यहां दिया गया हर जगह हम कृतज्ञता रखें स्तुति रखें तो हम और अधिक लाभ को प्राप्त हो सकते हैं और तुलनात्मक रूप से हम परम पिता परमात्मा को ही परम स्तुति के योग्य समझें अन्यों को यथा योग्य स्तुति के योग्य समझें यह इस मंत्र के अंदर परमात्मा का उपदेश है महर्षि ने इसकी व्याख्या हमारे लिए ती है इससे हमारा व्यवहार ज्ञान और परमार्थ ज्ञान होकर के हमें अत्यंत सुख होगा महर्षि ने एक वाक्य दिया जिससे हमको व्यवहार ज्ञान और परमार्थ ज्ञान होने से अत्यंत सुख हो तो आर्या भी विनय में श्रेष्ठों का विनय कैसा हो श्रेष्ठों के मन में क्या भाव हो मैं इस मंत्र को देखते हुए अपने अपने विनय को हम बढ़ा के परमात्मा की स्तुति करते हुए अपने जीवन को सुखत बनाए प्रभु का स्मरण करेंगे ओम का उच्चारण ओ